नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में बातें मुलाकातें और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हम लोग एक यंगेस्ट सिंगर से मुलाकात कर रहे हैं और जिन्होंने काफी जो है नाम कमाया भी है और साथ ही साथ विशेष अलग अलग प्रोग्राम्स उन्होंने किए हैं आप उनको देखेंगे तो पता चल जाएगा की कि किस तरह से वो अपना प्रेजेंटेशन देते हैं और इतने छोटे उम्र में उन्होंने ये सारी चीजें कैसे प्राप्त की है तो आइए हम लोग उनसे जुड़ेंगे आज विशेष सत्यम उपाध्याय हमारे बीच में है और बहुत सारे ओरिजिनल सॉन्ग्स इन्होंने खुद के भी रिकॉर्ड किए हैं कवर सॉन्ग्स भी उन्होंने गाए हैं और साथ में बहुत सारे उपलब्ध अलग अलग संस्थाओं से इनको सम्मान मिला बड़ी है बड़ी लंबी लिस्ट है इसलिए मैं सभी संस्थाओं का नाम नहीं बोलूंगा और राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रमों में इन्होंने भागीदारी ली है और वो भी बहुत सारा लिस्ट है बड़ा लिस्ट है उनके पास और आज हम लोग उन्ही से जानेंगे उनके बारे में रेडियो और दूरदर्शन पर उन्होंने प्रस्तुति दी है और एक अच्छा जो है उन्होंने अपनी सिंगिंग का कमांड है उनके पास और बहुत अच्छे अच्छा लग रहा है मुझे कि हमारे साथ आज के शो में विशेष यंग जो सिंगर है उनका जी, साथ, सभी को प्रनाम। जी जी प्रणाम ये और तालियां आपके लिए और, हमारे साथ और खास मेहमान जुड़ने वाले हैं विक्रांत राय जी स्वागत है आपका भी कैसे है आप जी बढ़े सत्यम उपाध्याय को जानते हैं आप जी नाम सुना है जी जी हाँ हाँ ठीक है ठीक है तो मैं चाहूंगा कि सत्यम के स्वागत में आप एक छोटा सा गीत गुनगुनाइए फिर हम लोग कार्यक्रम में उनसे बातें करेंगे उनके गाने सुनेंगे ठीक है जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं बालक तू माता शेरा वाली मैं बालक तू माता शेरा मैं बालक तू माता शेरा है टूटिए नाता शेरा वाली शेरा वाली माँ पहाड़ा वाली माँ मेहरा वालिए जोता वालिए मा मैं बालक तू माता शेरा वालिए है टूटिए नाता शेरा वालिए हो शेरा वालिए मेरा वालिए म जोता वालिए मेहरा वालिए म <क्षवाँ> मैं बालक माता है, माता है है है थैंक यू वाह क्या बात बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सत्यम जी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए फिलहाल अभी वर्तमान में क्या आप कर रहे हैं लॉकडाउन में क्या क्या चीजें आपने की है और परिवार में कौन कौन है हे जी बिल्कुल तो वर्तमान में अभी थोड़ा सा प्लानिंग लेके चल रहे हैं कि आगे क्या क्या करना है उस हिसाब से स्टेप्स ले रहे हैं जितना हो पाया उतना मैंने यूट्यूब पे गाने अपलोड करने की कोशिश करी है रिकॉर्ड करा और आगे की प्लानिंग यही है की फिलहाल तो पढ़ाई पर भी ध्यान देना है उसके बाद आगे साउंड इंजीनियरिंग के कोर्सेज में लगना है और वाले का का आशीर्वाद है है आप सभी का प्यार है, तो जर्नी चलती रहेगी जी जी जी जर जी. अच्छा, इफको में नरेंद्र कुमार उपाध्याय जी एंड मेरे भैया शुभम उपाध्याय जी जो की इंजीनियरिंग कर चुके हैं और उनका भी एक यूट्यूब पर चैनल है चीजों को परसीव करके अपना पर्सपेक्टिव देते हैं तो चैनल अच्छा। का नाम है दृष्टिकोण जी अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो चलिए सत्यम प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं आपका भी <laughs> जी बिल्कुल कि एक बहुत ही खूबसूरत गीत और जो हमारे श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दे आपकी आवाज से ये चंद तालिया शुरुआत करीत मतलब प्रयास करना चाहूंगा एक गीत अः या आप बताइए पहले आप पियानो सुनना चाहेंगे तो एक गीत है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जब बना था तब मैंने वो गीत गाया था गीत मेरे अच्छा। दिल के बहुत है और बहुत सारे फैंस मेरे को कहते हैं की वो गीत एक बार दोबारा अपलोड करिए तो उसी को फिर से गाने का एक बार प्रयास करता हूँ स्वागत स्वागत यूं तो अकेला भी खुश गिर के संभल सकता हूं मैं तुम जो पकड़ लो हाथ दुनिया बदल सकता हूं मैं मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए अब खुद ही सनम फैसला कीजिए ओ मेरे दिल के चैन चैनाई मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के सत्यम बहुत बहुत अच्छा थैंक यू टू और मुझे लगता है हमारे दोस्त विक्रांत राय को भी अच्छा लग रहा है देखो तालियां बजा रहे हैं आपके लिए थैंक यू सो मच अच्छा ये जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड आपने बनाया है आ, इसके लिए ने कैसे काम किया और किस तरह से वो चीजें आपको पता चला और फिर ये चीजें कैसे बनी थोड़ा सा क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है लोग उसको नदीण नदीण करते हैं कि मुझे भी थोड़ा सा निराशा होना पड़ता है की उस तक पहुँचने में टाइम लगता है तो आपने कैसे इसको किया थोड़ा सा वो स्टोरी बताइए और हमारे दर्शक मित्रों में आशा पांडे जी आपको याद कर रहे हैं आपके लिए लिखा है सत्यम कैसे हो शायद आप जानते हैं उनको आशा पांडे ओझा बिल्कुल है? <laughs> बादे आप जी जी जी जी और सुरेखा शर्मा जी ने भी बहुत सुंदर भेजा है आपको थैंक यू मच आशा पांडे जी ने बहुत डूब कर गा रहे हैं ऐसा लिख के भेजा है थैंक यू सो मच जी जी तो जी, जी. जैसा कि आप बता रहे थे कि मतलब जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं मतलब इसमें बहुत टाइम लगता है टाइम मैं बताना चाहूंगा की जो आर्टिस्ट होता है विकांत भैया बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे एक आर्टिस्ट ज्यादा नहीं, तो तो मतलब नहीं क्या खाने पर नियंत्रण तो कुछ जर्नी इस प्रकार शुरू हुई की शौक वैसे तो बचपन से ही था गाने का एंड बहुत विख्यात गुरुओं के अंडर मैंने ट्रेनिंग ली अपनी बट जब ये दिमाग में आईडिया आया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हम अटेम्प्ट कर सकते हैं तब उसकी कुछ गाइडलाइंस आई तो उन्होंने कहा कि आपका पहले कोई कॉन्सर्ट हुआ होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं या नहीं तो सबसे पहले मेरा वो कॉन्सर्ट हुआ जो की हरियाणा डे पे हुआ फर्स्ट नवम्बर तो मेला था तो यहाँ पर वहाँ पर हुआ फर्स्ट नवम्बर एंड सेवेंथ नवम्बर पे हुआ उसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि हां जी आप वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करिए और फिर मतलब तैयारी होती गई तैयारी होती गई और बहुत लोगों ने सपोर्ट किया तब उनकी कुछ स्पेसिफिक चीजें थी जैसे कि आपको कितने घंटे गाना है एंड बीच में ब्रेक नहीं लगाना है कुछ भी इतने लोगों की कम से कम गैदरिंग होनी चाहिए एक वेन्यू होना चाहिए और कैमरा वगैरह मतलब प्रूफ के लिए तो उस हिसाब से हमारा मॉल में एक है यहाँ पर नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ काफ दिगेस्ट मॉल है यहाँ पर तो वहां पर मेरा एक कॉन्सर्ट हुआ जी वहां पर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले थे वो भी आए मीडिया भी आई और पब्लिक भी आई एंड वहां पर फिर मैंने अटेम्प्ट एंड सक्सेसफुल हो गए उसके बाद तो जर्नी चली रही है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपको बुक रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयारी कैसे आपने की फिर कैसे ये चीजें बनी वो सारी चीजें आपने बता दी और ये ये भी बात है कि कोई भी रिकॉर्ड अटेम करते हैं तो उसके पूर्व तैयारी भी जरूरी है आपको समझ भी जरूरी है और साथ ही साथ उसके जो उनके रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करने से वो सारी चीजें आसान हो जाती लेकिन कभी कभी हम लोग रेगुलेशन ही हम लोग बोलते हैं से नहीं, वो नहीं है और दो लाइने आपके याद आ रहा है की फल चाय कितना भी बाजार से खरीद कर खा लेते हैं हम लोग लेकिन उसमें कुछ उतना मजा नहीं आता लेकिन जिंदगी के कर्मो का फल जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है उसका आनंद ही कुछ है ना बिल्कुल बिल्कुल वो जो करता है वो सब अच्छे के लिए करता है तो जब भी मतलब आपको ऐसा लगे कि बुरा भी हो रहा है वो उसके पीछे भी कोई बहुत न, बहुत बड़ा कारण अच्छा तो जी, बिल्कुल, तो, आप... पे भी एक जी, बिल्कुल. <laughs> तो हमारे मतलब मेरी भी फेवरेट सभी की फेवरेट जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं जो भी लोग हमें सुन रहे हैं रेडियो पे हमारी फेवरेट एक लता जी है उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया है एंड उनकी मतलब आवाज सुनते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन्हीं का एक गीत मैं पियानो पे ट्राई करना चाहूंगा पे आपने बहुत ही सुंदर गीत का सुनाया में। और विक्रांत जी <laughs> अच्छा। डिक, <laughs> संगीत मेहनत होता है क्या बात थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच चलिए सत्यम अब मैं बात करना चाहूंगा आपसे की हम लोग किसी भी चीज को कला को सीखते हैं तो उसमें तपस्या लगती है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लगता है गुरुओं का आशीर्वाद लगता है तो आपकी ये संगीत की यात्रा कैसे शुरू हुई और फिर किस तरह से आपको लगा कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि कई बार हम लोग गाना सीखते हैं हमारा प्रयास भी चलता रहता है लेकिन ये एहसास आ जा तो मुझे हाँ मैं कर सकता हूँ वो एहसास आने में थोड़ा टाइम लगता है जैसे एहसास आ जाएगा तो फिर आप खुल के गाएंगे वो एक झिझक रहती है झिझक जब तक टूट नहीं जाती है तब तक व्यक्ति जो है बहुत कुछ सीखने के बावजूद भी वो नहीं पूरी तरह से परफॉर्म कर पाता तो मैं कि आप संगीत की यात्रा के बारे में तो मतलब शुरू से ही थी बचपन से ही शौक था बचपन तो वैसे मेरा अभी भी चल रहा है बहुत ही शुरुआत से ही था हमारा एंड इफ्को में हमारे डॉक्टर मतलब श्री केदारनाथ हो जी आदरणीय केदारनाथ हो जी वो आते थे एंड वहां पर मैंने इनिशियल ट्रेनिंग ली वहाँ पर था कुछ उन्होंने बताया मम्मा से बात करी उन्होंने कि इस बच्चे में कुछ है ये स्व पहचान लेता है बट तब उतना कुछ फोकस नहीं था तब लगा था कि बच्चा ही है अभी तो क्या ही करेगा उसके बाद हमारे इफ़को में मैं सबसे पहले तो डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा उन्होंने इस तरीके से चीजें प्लान करी हैं कि कला संस्कृति और संस्कार सभी को एक साथ बढ़ावा मिलता है यहाँ पर और जो यहाँ पर वातावरण है इतना बढ़िया है तो वहीं पर एक शो करवाते हैं वो जो कि हर चार साल में ऑर्गेनाइज होता है या हर दो साल में भी ऑर्गेनाइज होता है उसका नाम है इंटर यूनिट कल्चरल फेस्टिवल वहाँ पर मैंने जब पार्टिसिपेट करा तो वहाँ पर जो लोग थे जो हमें वहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने आए थे उन्होंने भी जब ये बात कही ममा से इस बच्चे में कुछ अलग है कुछ टैलेंट है आप उसको पहचानिए तब समझ में आया कि कुछ कर सकते हैं उसके बाद हमें डॉक्टर अमन बाटला जी मिले और उन्हीं के साथ मेरा सबसे पहला कॉन्सर्ट जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट नवम्बर को हुआ उन्हीं के साथ मैंने स्टेज शेयर करा था उसके बाद जर्नी चलती गई उनके साथ एंड फिर जो प्रोफेशनल वोकल की ट्रेनिंग अगर मेरी हुई है तो वो पहले सुधांशु बहुगुना जी के साथ हुई जो की संगीत के सरताज हैं एंड कैलाश खेर के भी गुरु हैं तो शुरुआत में उनके पास हुई बहुत तो ही किसी भी परफॉर्मेंस में मजा आता है तो वो मेरी क्लास क्यूँकी एक तो गुरु जी बहुत अच्छे है और प्लस वहाँ पर गाने का मजा ही अलग जी जी तो फिर शुरुआत कैसे फिर कितना टाइम आपने शुरू शुरू में रियाज वगैरह किया जी रियाज का तो ऐसा था कि शुरू शुरुआत में तो क्लास में भी आते हैं लोग जो बिगनर्स मतलब हमारी क्लास के दो बैसेज होते हैं एक बिगनर्स एंड एक सीनियर्स तो उसमें भी लोग आके पूछते हैं कि गुरुजी हम रियाज क्या करें रियाज क्या करें तो इसका केवल एक जवाब है कि आप जब गाना गाएंगे आपको अपने हिसाब से खुद समझ में आ जाएगा कि आपको रियाज करना है हर बंदे का एक अपना रियाज होता है जिसमें वो परफेक्ट होना चाहता है हर घर का अपना गाने का स्टाइल होता तो उस हिसाब से शुरुआत में मेरे को ज्यादा कुछ पता नहीं था तो हम केवल पलटा और अलंकार करते थे उसके बाद जब जैसे जैसे जर्नी शुरू होती गई पता चला कि खर्च कार्य से क्या होता है ऊपर जाने से क्या होता है एंड अलंकार से क्या फायदे हुए एंड जैसे जैसे होता गया फिर पता चलता गया और टाइम तो ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि शुरुआत में सुबह सुबह मतलब शुरुआत में क्या अभी भी मतलब सुबह तो रियाज हो ही जाता है क्योंकि सुबह कच्चे गले का जो रियाज होता है वो मेरे को सबसे ज्यादा लगता है कि है कि बेनिफिशियल उसके बाद क्लासेस वगैरह होती हैं एंड अपना स्कूल वगैरह होता था और नवरात्रों में पूजा वगैरह भी होती है तो उस हिसाब से फिर दिन में जब भी टाइम मिलता है जब भी कही होते हैं क्लास में आधे घंटे का ब्रेक मिल गया आगे प्यानों पर बैठ गया थोड़ी देर प्यानो कर लिया वहां पर तानपुरा लगा लिया तानपुरा पे थोड़ा सा कर लिया कोई राग गा लिया बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि क्लास में कोई टीचर पूछ रहे होते हैं कई है। तो सबसे पहले अपने करके, करके, तो मेरे तो हिसाब से तो इस चीज का अलग ही नशा है और विक्रांत भैया तो इस चीज को बहुत ही अच्छे से जानते होंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैं तो क्या करता था जब निकलता था केंद्र से तो टेम्पो में निरेगा निरेगा निरेगा, निरेगा पलटे करते जाता जाता था था टेम्पो वाला पीछे मुड़ के देखता था। ओई, भाई तो तो संगीत का अपना ही मजा जाता है <laughs> तो आइए <ये>, सत्यम <laughs> मैं चाहूंगा कि एक बहुत बढ़िया संगीत और सुनाइए आप हाँ जी बिल्कुल जैसे कि आप ये भाई साहब अपने विक्रांत जी कुछ बता रहे थे ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ हो कुछ इंसिडेंट जो बड़ा फनी सा रहा हो उसको बाद में बता देना पहले गाना सुना देना जी बिल्कुल जी बिल्कुल तो एक गीत है जो कि मेरे YouTube चैनल पर है एंड hmm. वैसे तो एक सिंगर जो होता है या कोई भी हो उसके लिए अगर कोई फेवरेट सॉन्ग होता है तो वो वो गीत होगा जिससे वो अपने लाइफ के किसी पार्ट से कनेक्ट करता है, है अगर उसको जी, जी. वो एक्सपीरियंस कर पाए उस गीत के तो बट हमारा और विक्रांत यह इस बात समझते होंगे की कुछ ऐसा सीन है कि बहुत सारे गीतों में हमें उसके अंदर की जो आत्मा है वो लिख जाती है कि कौन से राग से है और वहां पर कौन सा कर्णसूर लगाया है वो कितना प्यार कितने मतलब प्यार से लगा है तो वो चीज जब पता चल जाती है तो फिर हरी गीत मतलब हरी गीत में अपनी एक खास वो स्पेसिफिक यूनिक चीज देखने लग जाती है तो इसी तरीके से मेरे को हर सिंगर में एक बहुत ही अच्छी चीज लगती है इसलिए अगर कोई मुझसे ये पूछे की आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा या फिर आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है तो ये मेरे लिए सबसे टफ क्वेश्चन होगा तो उसी हिसाब से सिंगर में आप जैसे देखें तो मैं यूजुअल अभी हाल ही में मैंने नस्िर जी को सुनना शुरू करा है एंड उनकी जो रेंज है जिस तरीके से वो गाते हैं जो पकड़ है उनकी सोनू निगम जी जो उनकी रेंज है एंड ए रहमान जी जो म्यूजिक कंपोज करते हैं वो शंकर जी शंकर एहसान लॉय उन्होंने उनकी अभी एक रिसेंटली सीरीज भी आई है बंदिश बैंडेड एंड उसमें जो उन्होंने म्यूजिक दिया है मतलब बहुत सारी चीजें मैं क्या क्या बताऊँ बट <laughs> एक uh, मैं आपको बताना चाहूंगा कुमार है उनका जन्मदिन हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल तो, तो एक गीत है जो कि मैंने अपने YouTube चैनल पे भी डाला है और वो किशोर कुमार जी ने गाया है एंड किशोर कुमार जी वो हैं जिनकी एक टाइम मतलब एवरग्रीन है वो और उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को वो गोल्डन एरा दिया है वो गोल्डन पीरियड दिया है जो की मतलब बाकी लोग नहीं दे पाएंगे बाकी लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं बट उन्होंने जो करा है वो बहुत ही एक्सट्रीम है वो बहुत ही यूनिक था तो उन्ही का एक गीत गाना चाहूंगा एंड मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसपे गीत है सबसे ज्यादा व्यूज भी इसी सॉन्ग पर है, टेन हैं टेन करोड़ व्यूज है इस पर टेन करोड़ प्लस व्यूज तो प्रयास करना चाहूंगा थैंक यू सो तो मच हो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुत बीती जाए ज़िंदगानी कब आएगी आ, तू चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई आए रुत मस कब आएगी तू बीती जाए ज़िंदगानी कब आएगी तू तू चलिया प्यार की गलियां बागों की कलिया सब रंग रलिया पूछ रही हैं प्यार की गलियां बागों की कलिया सब रंग रलिया पूछ रही हैं गीत पे तू तू तू तू तू मेरे सपनों की रानी कब कब कब आएगी आएगी आएगी बीती जाए चलिया चलिया थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मुझे लगा और गा रहे हैं आप बीच में ही रुका <laughs> <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात है और मैं चाहूंगा कुछ फनसिडेंट सुनाइए आपका संगीत का जो रियाज प्रैक्टिस वगैरह करते वक्त की जैसे इन्होंने सुनाया वैसे दो चार इंसिडेंट्स जी बिल्कुल तो कुछ ऐसा सीन होता है कि हमारे जो गुरुजी की क्लास में हमारे गुरुजी की जो क्लास होती है वहां पर ग्रुप क्लास होती है वहां पर ऐसा होता है की गुरु एक बार जाते हैं हमें रिपीट करना होता है उसे समझ एंड फिर गुरु अगला फ्रेज ले लेते हैं और अगर आपसे पहले वाला फ्रेज नहीं गाया गया तो वो फिर आपके दिमाग में कहीं अटक जाता है फिर आपको जब भी टाइम मिलता है उसी पे जाके कि ये कैसे नहीं हुआ मुझसे ये ये ये ये सुर कैसे लगा ये सुर कैसे लगा तो वो करते रहते हैं और सबसे ज्यादा अगर गले का जो गरम मतलब गला हम कहते हैं कि गरम होता है जब बेस्ट होता है गाने के लिए तो वो होता है जब हमने गाना गाया गुरु जी की क्लास में हमारी चार घंटे की क्लास होती है तीन चार घंटे की तो उसके बाद जब निकलते हैं और जब इतनी सारी चीजें होती है कि ये कैसे नहीं लगा मुझसे तब रास्ते में हम पूर, पूरा पूरा वही गाते हुए आ रहे होते हैं एंड पहले तो हम टेम्पो में आते थे और मेट्रो में आते थे तो तब तो सारे मेट्रो वाले ऐसे देखते थे सारे ऑफिस अपना खत्म खुतम करके आ रहे होते थे ऐसे देखते थे ये कौन है और ये क्यों गा रहा है ये मेट्रो में क्यों गा रहा है बट उन्हें नहीं पता होता था, था कि हमारे अंदर क्या चल रहा है एंड ऐसे जब बहुत सारे शोज होते थे तो शो में मतलब कोई दिल्ली में है तो मामा के साथ जब मैं जाता था फिर मेट्रो से जब आते थे हम तो मेट्रो में वही होता था और सारे लोग ऐसे मुड़के देखे होते थे हमें फिर मैं अच्छा अच्छा ठीक है सॉरी मैं थोड़ा सा कम करता हूँ कभी कभार एम्बेरसिंग <laughs> भी हो जाता था हल्का सा बट इसका अब जो अच्छा नशा है वो अलग ही है <laughs> जी। और जैसे अलग अलग स्टेज प्रोग्राम्स के कुछ अनुभव शेयर कीजिए हमें तो सबसे पहला जो जैसा कि मैंने बताया इंटर यूनिट कल्चरल होता है तो उसमें ये हुआ था पर हमारे गुड़गांव में ही एंड बहुत बड़ा स्टेज था और मेरा फर्स्ट टाइम था नेशनल परफॉर्म करने का उसमें मैंने सारे गीतों में पार्ट लिया एंड एक नाटक था उसमें मेरा एक छोटा सा रोल था जिसमें मैंने शरारत बच्चे का रोल करा था वैसे मैं हूँ नहीं शरारती बट रोल करा एंड उसमें फिर वैसे वैसे जर्नी शुरू होती गई उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड का आया फिर हमें कॉन्सर्ट मे उसके बाद लोगों ने खुद भी अप्रोच करा कुछ में हमने अप्रोच करा कि ये स्टेज बहुत अच्छा है यहाँ पर गाना चाहिए हर एक तरीके का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड केवल बॉलीवुड नहीं थोड़ा सा क्लासिकल भी थोड़ा सा लाइव बैंड पे थोड़ा कैरियोके पे तो जैसे जैसे जर्नी चलती गई उसके बाद अभी हाल ही में 2019 में यहाँ हमारा दोबारा इंटर यूनियट कल्चरल फेस्टिवल हुआ एंड उसमें मैंने पार्टिसिपेट करा और उसमें भगवान की कृपा से उनके आशीर्वाद से बेस्ट मेल आर्टिस्ट का अवार्ड मिला नेशनल लेवल पे और उससे पहले भी इफ्को के जो फिफ्टी जुबली पे जितने कार्यक्रम हुए उसमें मैंने दो तीन जगहों पर परफॉर्म करा था एंड पारादीप में एंड उसके बाद कलूल में कांडला में तो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं अब ये वो एक्सपीरियंस जो कि अब मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए बस जब वो फील होती है जब आप स्टेज पे खड़े हो आपके सामने इतनी सारी पब्लिक को और आपको केवल एक चीज करनी है गाना गाना है और उनकी आंखों की जो खुशी होती है एक और इंसिडेंट हांजी बिल्कुल एक और इंसिडेंट है जो कि मैं शेयर करना जी, हमारे गुड़गांव के पास ही गुड़गांव और फरीदाबाद के लिंक पे ही एक एनजीओ है और सेवियर्स फाउंडेशन करके जो कि रवि कालरा जी चलाते हैं श्री रवि कालरा जी एंड बहुत ही अच्छा काम कर हैं वो नेक काम करते हैं तो जो भी लोग होते हैं अंडर प्राइंड ऑफ से जिन्हें कुछ ऐसे भी होते हैं पेरेंट्स जिनके मतलब बच्चों ने उन्हें निकाल दिया है तो वो उन्हें लेके आते हैं अपने एनजीओ में अपने साथ रखते हैं एंड फ्री ट्रीटमेंट रखते हैं वहां पर स्वयं सेवा है मतलब अपना ही खाना पीना बना के सब मिलजुल के काम करते हैं जो कुत्ते होते हैं जो एनिमल्स हैं एंड जो भी बर्ड वगैरह हैं जो की इंदिर हो जाती है और उनको कोई हेल्प करने को नहीं होता वो उन्हें लाते हैं उन्हें सेव करते हैं उनका ट्रीटमेंट होता है बाकायदा एंड जो भी लोग हैं जिन्हें मतलब हम ये कह सकते हैं जिन्हें जिन्हें मतलब संसार ने त्याग दिया है मैं सभी से कहूंगा कि जो भी गुड़गाव और जो भी वहां पर जा सकते हैं एक बार जरूर विजिट कीजिए एंड वहां पर जाते मेरे तो आंसू निकल गए थे जो भी मैंने दृश्य देखा वहां पर कैसे कैसे लोग हैं कैसे कैसे मतलब लोगों से ची चीज़, मतलब चीज़ों से लोग गुजरते हैं एंड तब जिंदगी का मतलब असली रियलाइजेशन शुरू हुआ कि हम कितनी छोटी छोटी बातों के लिए रोते रहते हैं बट असली जो जंग लड़ रहे हैं वो तो वो लोग हैं जो अपने आप में जंग लड़ रहे हैं तो और बहुत ही सारे ऐसे जंग से याद आया बहुत ही सारे ऐसे भी प्रोग्राम हुए हैं जिसमें मैंने पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए हैं एंड वो भी हमारे जो रिटायर्ड जनरल एंड मेजर हैं उनके सामने तो वो मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था कि और उन्होंने मेरे मेरे को इस फ्रेश से भी नमाज, था कि मतलब मतलब हिंदुस्तान का शेर तो वो लिए बहुत ही मतलब भारी चीज है बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं भगवान की कृपा से और तो चलती जानी है बट रियाज अपनी जगह है एंड चीजें अपनी, है अपनी जी आ, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया है। और जो चीजें हमें कभी कभी कुछ चीजें देखने के बाद हमें सोचने पर मजबूर कर देती है हमारा जीवन किस तरह से और दूसरों का जीवन में कितने सारे संघर्ष हैं वो हमें मोटिवेशन भी देता है या फिर हमें वी कैन डूब हम लोग लो दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं ये अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो राइट right वे में हम लोग सोचते हैं और हमारा जो अंदर का पोटेंशियल है उसको यूज कर सकते हैं राइट वे में हम कैसे किसी को हेल्प कर सकते हैं बहुत ही अच्छा आप हैं उन सारी चीजों को देखकर आपका चला चला चिंतन चला। तो निश्चित तौर पे जीवन में सुना है संगीत के क्षेत्र में आ, लेकिन कौन ऐसे व्यक्ति लता मंगेशकर जी को छोड़ के और कौन ऐसे व्यक्ति है जो आपको बहुत प्रिय रखते हैं सिंगर्स में जी, सिंगर्स ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है क्योंकि जब मेरे को किसी का गीत सुनाया जाता है तो उस चीज में जो मतलब को दिखती है है मेरे को, मेरे हिसाब से तो हर हर एक एक जो सिंगर इंसान मैं कहूंगा अपनी जगह पर यूनिक है इसलिए जो एक बंदा कर सकता है वो दूसरा नहीं कर सकता इसलिए कंपैरिजन तो करना बात बनती नहीं है तो कंपेरिजन की तो बात बनती नहीं बट तो, हांजी बहुत सारे मैंने सुने गीत एंड बहुत पुराने ऐसा भी नहीं है कि मैं केवल नए गीत सुनता हूँ या फिर केवल पुराने गीत सुनता बट कुछ गीत होते हैं जिनसे अपने आप ही कनेक्शन बन जाता है एक बार सुनने के बाद तो अरिजीत सिंह जी भी मैं सुनता हूँ बहुत ही अच्छा गाते हैं एंड मैं क्या होता हूँ जज करने वाला बहुत ही अच्छा गाते मैं क्या कह रहा हूँ वो बहुत ही मतलब अच्छे सिंगर है तो हाल ही में मैंने और एक होते हैं सिंगर जिनसे आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन थोड़ी सी मैच होती है तो उनके कुछ गीत हैं जो कि मेरी आवाज पे अच्छे भी लगते हैं तो जरूर मैं उनके गीत प्रयास करता हूँ तो तो मतलब जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल तो एक गीत था जो की सदमा पिक्चर में आया था एंड उस गीत में लिरिक्स जो है वो भी बहुत अच्छे थे जिंदगी गले गले उसको हाल ही में अजीत ने दोबारा गाया है डियर जिंदगी में तो वो वाला मैं गीत प्रयास करना चाहूंगा जी जी जी जी उनके गजल भी बहुत खरासा है बहुत पॉपुलर हुआ था <laughs> सुनाए tar lagane <laughs> tar lagane hai na de dete चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं विक्रांत हाँ जी, जी। <laughs> सत्यम से थोड़ा एक ब्रेक लेते हैं और मैं चाहूंगा जो जहन में अभी सत्यम को सुन के आ गया हो तो सुनाइए सत्यम के लिए <laughs> सत्यम को सब लोग सुनते हैं उनको सुनाते नहीं आता है सुन चरखे दी मीठी मीठी सुन चरखे दी मिट्ठी मिट्ठी कू माइया मैनू याद सुन चरखे दी खेरी मिठ्ठी मिठ्ठी खू माइया मैनु याद आ मेरे दिल बचों उठदी हो मेरे दिल बचो उठदी हू माइया मैनु याद आवं सुन चरखे मिठ्ठी मिट्ठी कू माया मैनु याद आवं सुन चर खेदी मिट्ठी मिठ्ठी खू माही आवे गाते माही आवेगा ते खुशिया मनावगी मनावगीवीचो अखिया मरू दुख डर जिंदड़ी मरू माया मैनु याद आव चली खेरी मिठी मिठी खू माया याद दी, मिठी मिठी कू। की दम दरोसा यार दम आना वे की दम दरोसा यार दम ना आ बेनावे छगड़ करिए दम आवे ना आवे की दम दा दरोसाया दमुआ आवे दमा दम वाला अच्छा दुखा ने दुखा दी दुनिया मैं जो जो कत् जामा और है और ओरे होनिया और हो पुनिया, पुनिया मेरे दिल मैं मेरे, मेरे दिल बिचो पूछ दी है मैं नुयाद सुन चर खे दी मिठी मिठी थैंक यू चलिए आगे बढ़ते हैं सत्यम मजा आ गया आपको तो, <laughs> <जी। laughs> तो आइए मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें हैं और जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल दिया भी चीज़ों को देखते हैं आप बारीकी से देखते हैं हर चीज़ को और देखने का सुनने का दृष्टिकोण आपका बड़ा क्लियर है तो इसलिए आप हर चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाते हैं तो एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे हमारे आध्यात्मिक बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोग अध्यात्मिक भजन वगैरह भी सुनते हैं गाते हैं तो कोई एक अध्यात्म वाला जो है एक आध भजन या कुछ जो भी आपको याद हो तो सुनाइए एंड uh, उससे पहले मैं एक्चुअली कुछ और सोच रहा था मैं अपना एक उसके बाद चलिए उसके बाद करेंगे ओरिजिनल मैं, बारे में बारे में तो तो मैं, मैं गाना रिकॉर्ड भी करने वाला हूँ जो की मेरे यूट्यूब चैनल पर आएगा यूट्यूब चैनल अगर आप मेरा देखना चाहें तो सत्यम उपाध्याय के नाम से है इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा सत्यम उपाध्याय म्यूजिक एंड फेसबुक पेज सत्यम उपाध्याय जरूर एक बार जाके देखिएगा एंड अपना प्यार दीजिएगा तो एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है मेरे दिल के बहुत ही करीब है और उसका एक रीजन है क्योंकि एक तो हमारे महादेव है महादेव से रिलेटेड है प्लस अब हमारा जो महादेव वाला सीरियल है उसमें उसको जिस बखूबी स्टाइल से गाया गया है जिस तरीके से गाया गया है जी तो वो मेरे को बहुत पसंद है तो उसी मंत्र को मैं बस एक बार शिव दर नन दन नन दन दे Shiva, um namah Shivaya. Om um Namah Shivaya. Om um Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Ah. Ah. ah, ah, ah, ah. संसार बुजगेन्द्र हर्पूरगारम करवतारम संसार सारम बुजगेन्द्र हार सद वसंत विदयालुविंदे शीवा, शीवा। तो ये एक मंत्र था एंड uh, एक और है जी बिल्कुल अगर अध्यात्म की बात कर रही है तो एक रावण वैसे तो शिव जी का परम भक्त था उन्होंने ये गीत मतलब ये मंत्र बोला है और इस मंत्र का एक बहुत ही अच्छा मीनिंग भी है वो भी मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगा तो मंत्र है कर चरण कृतम वा नयनजम कामजम वनजम वनसम वाधम विहित में तक्ष मय जय जय करुणादेव श्री महादेव शंभू श्री महादेव शंभु श्री महादेव शंभु तो इस मंत्र का अर्थ है कि हाथ कर चरण और चरण और जो जितने भी हमारे five senses हैं हैं श्रवण मन और जो भी इन सब से जाने अनजाने में धर्म या अधर्म जो भी मुझसे हुआ है उससे जो भी हानि हुई है जो भी बुरा हुआ है उन सबके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और हे शिव जी आप मेरे को उसके लिए माफ करें तो <laughs> ये इस मंत्र का मीनिंग है एंड बहुत ही दिल के करीब है ये मंत्र मेरे जी जी बहुत ही अच्छा सुनाने वाला जी <laughs> एक गीत मैं बता रहा था जैसा की तो यूट्यूब पर है एक और आजकल की जनरेशन उस गीत से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएगी जैसा की माहौल चली रहा है तो उसकी लिरिक्स बहुत ही प्यारी है पंजाबी गीत है और पंजाब की साइड में नॉर्थ की साइड में बहुत ही ज्यादा फेमस भी हुआ वो गीत तो सुनिए क्या लिखता है लड़िया लड़या लड़े फेस बुकदा कीड़ा लड़िया लड़या लड़िया लड़या फेस बुकदा कीड़ा लड़िया खाना पीना पुल गए जतों जतों चढ़या चढ़या खाना पीना पुल गए बच्चियां ने भी भी लेसन लड़या लड़या लड़या, लड़या फेसबुक लड़या या लड़िया यातायात चलता बंदा फेसबुक पे लॉग कर रहा है व्हाट्सएप के मेट्रो के कोच में कोई व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहा है ऑफिस का लफड़ा और बीवी से झगड़ा ऑनलाइन सुलझाते लोग यंग जनरेशन को का कैसा लगाइए रोग कोई भेजे जोक, कोई वॉइस नोट कोई बातें पॉलिटिक्स की कोई ग्रुप का एडमिन बन के खुश कोई टेंशन नहीं था तो ये गीत है जी और ये गीत आप जरूर जाके चैनल पे सुनिएगा बहुत ही प्यारा गीत है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सत्य बहुत ही अच्छा जो है लेटेस्ट युवाओं के लिए भी एक संदेश के रूप में आपने की ये चीजें उनको पसंद आएगी जी जी तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूंगा आपकी हॉबीज क्या के अलावा हॉबीज बहुत समय हो गया एक्चुअली मैंने बाहर जाना भी छोड़ दिया था मतलब हाँ। कॉलोनी में मैं, रूटीन में जाता था शाम को जैसे बच्चे खेलने जाते हैं साथ वैसे जाया करता था बट बहुत समय हो गया तब से नहीं गया हूँ बट अब थोड़ा सा पूरा लेके एंड सोशल डिस्टेंसिंग रख के मास्क लगा के सारे जो रूल्स हैं सारे सबको फॉलो सब करते हुए जो जो ठीक कहा जो जो हो पाया सब करा है हॉबीज में एज सच मेरे को जैसा मैंने बताया कि लिमिटेड रिसोर्सेज में मुझसे जितना हो पाया मैंने करा है तो हुँ. मैंने अपने गानों की एडिटिंग खुद करी और उसमें मैंने गानों की एडिटिंग करना सीखा एक्चुअली की होता क्या है बट अभी भी मैं कुछ प्रोफेशनल नहीं हूँ उसमें ऑडियो एडिटिंग सीखी तो अच्छा, अच्छा। उसमें मजा आने लगा उसमें भी अपना ही एक मजा है जब खुद आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं जब आप पूरा पीछे का बैकग्राउंड ट्रैक बनाते हैं तो उसमें उसमें आप अपनी क्रिएटिव आइडियाज डाल सकते हैं अब आप अगर आप कैरियर के पे काम करें तो आप उसमें बद्ध हैं। अगर आपकी एक आव, मिस हुआ, समझते होंगे एक अगर आपका ताल मिस हुआ तो फिर आगे का पूरा बिगड़ जाएगा जब तक इंटरव्यू नहीं आ जाता। बट अगर आपका कुछ क्रिएटिव माइंड कुछ और कह रहा है कि यहाँ पर आपको अलाप लेना जरूरी है तो आप इसे अपने हिसाब से ट्रैक बना सकते हैं जब आप अपना खुद बैकग्राउंड ट्रैक बनाएंगे उसमें टाइम लगता है मेहनत लगती है बट जो आउटपुट होता है एक आर्टिस्ट के लिए सबसे ज्यादा सैटिस्फाइंग चीज यही होता है कि उसे लगे कि हाँ मैंने ये करा है हर परफॉर्मेंस में हर परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं कमी रही ही जाती है और मेरे को आज तक मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हाँ ये मेरा मास्टरपीस है मेरे साथ ऐसा आज तक नहीं हुआ मैं जब भी अपने पुराने सुनता हूँ तो कुछ ना कुछ निकल ही जाता है कि मैं यहाँ पर अगर ये करता तो बट जब ऐसे आप बनाते हैं ट्रैक जब बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह सब आप करते हैं तो एक अंदर से थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन मिलती है कि कुछ करा है तो बस जी बहुत ही अच्छी बात है और जब भी हम लोग कुछ एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग हो ऑडियो एडिटिंग करते हैं तो निश्चित एक चीज सामने आती है तो क्रिएशन का आदमी को सुख मिलता है तो हर आर्टिस्ट को ये तो सुख मिलेगा जी, जी, <laughs> तो जी। और इसमें टाइम भी पता नहीं चलता अगर एक बार आप उसमें बैठ जाते हो नहीं। तो रात निकल जाती पता ही नहीं चलता कि भाई इतना टाइम हो गया बहुत ही अच्छा हॉबीज के बारे में आपने बताया है। और आपका सिंगिंग प्रोफेशन के हिसाब से हॉबीज है और इसके अलावा आप बहुत कम लोगों से अभी मिलना जुलना हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन है तो आप अंदर संगीत के साथ आप डूबे रहते हैं तो ये अच्छी बात है इसके अलावा आपका खाने का शौक <laughs> खाने में क्या क्या खाने का, है? खाने, खाने का शौक जी बिल्कुल तो शुरुआत शुर में तो चीज़ों का परहेज करा हाँ बहुत चीजें होती थी जैसे ठंडा नहीं खाना राइट समय पे नहीं खाना मतलब अगर जैसे कल शो है तो जी आज जी नहीं और ज्यादा तीखा नहीं खाना बट नहीं। फिर बाद में जैसे जैसे रियलाइजेशन होती गई जब अपने गले को इस तरीके से मतलब कर लिया प्रैक्टिस करवा ली बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका गला खराब होता है बट आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई आप उसे मिस नहीं कर सकते तो वो जरूर करना चाहिए क्योंकि मैं ऐसे कहना नहीं चाहता बट जब आप स्टेज पे जाते हैं तो वो जो लिप्सिंग वाला काम होता है वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं है और लाइव परफॉर्मेंस पे जो मजा आता है वो अलग ही लेवल का होता है इसलिए तो मैं गाना ही प्रेफर करता हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि गला खराब हुआ बट जाना है तो करना होता तो है उस हिसाब से ट्रेन करना है हमने बट अब ऐसा है कि ज्यादा परहेज नहीं करना पड़ता थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेते हैं हम जरूर की जैसे आज है तो कुछ ठंडा ज्यादा नहीं पियेंगे बट नहीं। अगर कुछ मन कर गया कभी तो खा पी लिया उसके बाद हर का गर्म पानी पी लिया और मलठी खाली मुलैठी तो भैया को पता ही होगी तो मलठी खाली उससे सब सही हो जाता है चलिए एक और बात पूछना चाहूंगा म्यूजिक कंपोजिंग वगैरह जो करते हैं या म्यूजिक बनाते हैं तो आपने उसका प्रयोग किया है या कैसे करते हैं क्या सोचते हैं एक अच्छा म्यूजिक बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है सवाल हो जाएगा और भैया इसके बारे में ज्यादा बता पाएंगे क्योंकि जब हम क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग लेते हैं जैसे हम कोई राग सीखते हैं राग कुछ नहीं है बस सिलेक्शन ऑफ स्वर है एंड किस वे में चलना है वो बताते हैं कि आरों अच्छा। में बहुत सारे दो मतलब दो या तीन राग ऐसे भी होते हैं जिसमें सारे स्वर सेम हैं, बट उसके चलन की वजह से उनमें डिफरेंस आ जाता है तो और उनके वादी और संवादी और उत्तरांग और पूर्वांग की वजह से उसमें डिफरेंस आ जाता है तो सबसे पहले अगर आप, आप आ, करना चाहें तो क्लासिकल म्यूजिक बेस है उससे आपको इंप्रोवाइजेशन पता चलती है कि कैसे अलाप ले सकते हैं कैसे क्या कर सकते हैं अगर थोड़ा सा आप वेस्टर्न की साइड पे जाएं या फिर मैं कहूँगा कि जो गाने वगैरह है बंदिश की जगह अगर आप गाने या फिर भजन की जगह आप गाने गाएं तो गानों में भी स्वर तब तो वही राग हैं और उसमें आप पहले समझिए कि राग कैसे लगा है और अगर म लग रहा है और म लग रहा है जैसे या फिर पंचम लग रहा है धैवत लग रहा है तो वो किस तरीके से लग रहा है कौन से सुर से छू के आ रहा है कौन से कण से आ रहा है कितना आंदोलन दिया है तो इस बात से पता चल जाता है उस बात से आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाती हैं कि आपको अगर एक गाना दिया है तो आपको किसी रूल्स में रहना है और उसको इस तरीके से निभाना है कि गाने की फील भी ना बिगड़े कहीं पता चला एकदम जैसे हम कहते हैं मारवा जैसे राग है तो बहुत डिप्रेसिंग सॉन्ग है अगर आप उसको तीव्र सप्तक पे मतलब uh, मन सबसे ऊपर वाला सप्ताह नाम भूल रहा हूँ अगर आप uh, उस सप्तक पे गाने लगेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी फील बिगड़ेगा गाने का बट होता है बहुत तो अच्छा सारे राग ऐसे भी होते हैं जैसे भैरव है तोड़ी है वो सुबह के टाइम गाए जाते हैं तो सुबह के टाइम ज्यादा गलत नहीं होता इसलिए नीचे के राग हैं वो पूर्वांग राग हैं तो आई आज हमारे साथ सत्यम उपाध्याय है यंगेस्ट सिंगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उनके पास है बहुत ही अच्छा लगा हमें सुनकर की इतने कम समय में उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां पाई है तो सुनकर हमें अच्छा लग रहा है और आपको भी अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगा की कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है हमें एक मोटिवेशन देता है बल उम्र कोई भी हो लेकिन कहीं से भी अगर सीखने को मिल जाए तो सीखते रहना चाहिए बताइए <laughs> <आ ये। laughs> हाँ। जी तो आप बात कर रहे थे कंपोजिशन की तो कंपोजिशन भी ऐसे ही होती है आप लिरिक्स लिखेंगे मतलब जितना मेरे को ज्ञान है मतलब बहुत दिग्गज लोग हैं बड़े बड़े जो की मत मतलब बहुत अच्छा कर पाते हैं मैंने तो अभी कुछ खास ऐसी कॉम्पोजिशन करी भी नहीं है बट जितना मैं अपने से बता पाऊंगा बताना चाहूंगा कि पहले आप लिरिक्स लिखिए लिरिक्स की आप की नहीं। जैसे दोहे में मात्राएं होती हैं ग्यारह और तेरह की लय से चलता है वो वैसे ही लिरिक्स में भी एक मात्रा होती है जो कि लय पे होती है जैसे अ की एक होगी अ की दो होंगी उसके बाद एक लाइन में जितनी मात्राएं आ रही है उस हिसाब से आपको लय ताल नहीं लय पहले डिसाइड करनी पड़ेगी जैसे हिसाब से, कि तो तो से अपना कम्पोज करना चाहे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग है राख की वैसे कर सकते हैं तो ये जितना मेरे को पता है और जो मेरे को तो बाकी बहुत बड़े बड़े लोग है और बहुत अच्छा अच्छा बनाते हैं जी जी सत्यम बहुत ही अच्छा लग रहा है आप हर चीज का नॉलेज रखते हैं और उन चीज़ों पे आपने काम करना भी शुरू किया है हम चाहेंगे कि आप इसी तरह आगे बढ़े संगीत के क्षेत्र में एक बड़ा नाम आप कमाए और म्यूजिक गाने के साथ साथ म्यूजिक भी कंपोज करें आप अच्छी तरह से और हमारी ओर से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं करते हैं मंगल करते हैं धीरे तो धीरे हमारा जो है पूरा हो रहा है अदरवाइज हम आपसे बहुत सारे गाने सुन पाते और जाते जाते विक्रांत राय हमारे सन, के लिए एक सुनहरा गाना आप गाइए छोटा सा एक पीस सुनाइए जी जरूर जी जी, जी, जी, जी, जी जी एक बीरा सॉन्ग है का तो आप लोगों के बीच सखी मैं अंग अंग आज रंग डार दूरी सखी मैं अंग अंग आज रंग दूँ अपने जी से प्रेम रंग कैसे मैं उतार दू हेरी सखी एरी सखी मैं अंग अंग आज रंग डार दू oh, okay. अपने जी से प्रेम रंग कैसे मैं उतार तू ए सगे तेरे बिना कहीं भी ना व्याकुल मन लागे बिरहा बिरहर ताल साज आज तेरे आगे को नहीं रहने रहने जागे। एक पल में टूट जाए सांस के ये धागे तू जो मुंह फेर सखी देह प्राण त्यागे पल भर तू देख मुझे जिंदगी गुजार दू मेरी सखी ये सखी मैं अंग अंग आज रंग डारूरी सखी मैं अंग अंग आज रंग डार दू अपने जी से प्रेम रंग कैसे मैं उतार दूरी सखी ए सखी तेरी सखी तेरी सखी दिस बहुत ही प्यारा गीत हम्म हाँ इस गीत में ये गीत मारवा राग पर बेस्ड है एंड इसमें बहुत ही प्यारे तरीके से जो पंचायया है शंकर महादेवन जी ने बहुत ही अच्छा लगता है वो पार्ट जब वो पंचम लगा के आते जी जी जी बहुत बहुत है, मंगल है करते हैं है है। हमारे है भावना है। है, ही है जो दूर रहकर भी अपनों को नजदीक लाती है आरे, ऐसा आरे। वरना दूरिया तो दोनों आँखों के बीच में भी है <laughs> हुँ, हुँ। <laughs> तो हम भावनाओं से है ना फिर मिलते रहेंगे इसी वादे के साथ आपको चलिए डॉक्टर सविता जी आपको भी बहुत बहुत नमन थैंक यू सो मच सत्यम को हमारे साथ जोड़ने के लिए और विक्रांत राय बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों के लिए ये चंद तालिया मेरी और मित्रों आज के इस एपिसोड में हमने काफी बातें सुनी एक संगीत के साथ संगीत की यात्राएं हमने की बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन वाले गीत सुने म्यूजिक भी सुना हमने और पियानो पे भी सत्यम ने गीत सुनाया हम सभी को अच्छा लगा हम सभी को और आपको भी अच्छा लगा होगा तो चलिए आप अपना प्यार हमें भी दें सत्यम को भी दे और विक्रांत जी को भी दे क्योंकि हम लोग सब एक मंचीय व्यक्ति लोग हैं मंच पे हम लोग दिखते हैं और हमारा अपना काम जो है भावनाओं से रहती हैं शब्दों के साथ रहती हैं आवाज के माध्यम से हम चाहते हैं कि लोगों को कुछ अच्छी चीजें दें और लोगों के जीवन में खुशियां प्रदान करें यही हमारा मकसद है और आप सभी खुश रहें चाहे किसी भी तरह का माहौल आपके आस हो लेकिन संगीत को अगर आप साथ में रखते हो तो निश्चित तौर पर आपका मन जो है तंदुरुस्त हो जाता है खुश हो जाता है तो अपने आप से जरूर खुश होने के लिए संगीत का सहारा ले और संगीत में बनकर अपने जीवन को अपने जीवन का जो कर्तव्य है अपना जो फर्ज है वो करते रहें। इन्हीं शुभकामना के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सबके मन तो भाती है बातें मुलाकात आओ हम सब मिल कर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 आते मुलाकाते